रामो हरी रामा राम रामा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बोलवंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथि की जय श्री गौर कथा की जय श्री नय गौर हरी बो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बुलृावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओम जय पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल्तम ममतम वग्मय ममृतम जगत्सर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत्वर्तिहम तो बारकूपो की तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप श्री साग्र जातम सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधाकृष्ण पाद सह गण ललताशाखाता आजान लंबित भुजौ कनक संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौरौ युगधर्मौ वंदे जगत प्रियकता <coughs> अज्ञानतिमरांध से ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव नम दिव्यारण्यकद्रुमाघ श्रीमद् रत्र रत्न सिंहासन सौ श्रीमद् राधाश्रीन गोविंद देव प्रेष्ठा सब्यमौ स्मरा नमस्ते देव काम पाल नमोस्तु ते संकर्षण नंताय साक्षात्माय नम नीलाचल्यवासा नि पर बलभद्र नमः कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने परमात्मे प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नमः नारायण नम, नमस्कृत्य नरम चरम देवी सरस्वती व्या तय मुदीरे वाशाकुभ्य कृपा दुभ्य पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गति दुर्गत जनक लोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव दासजीव मेतुमंद मते दया बुल सुंदवन बिहारी लाल की जय श्री राधा सभी वाशा कल सभी के कुट -कुट श्री चरण आदि में कूटकूट बनता अत्यंत प्राम कृपा करें परम श्री चैतन्य शरताम श्रीमंत महाप्रभु श्रीमद वृंदावन से अब भक्तों ने अनुमति दी महाप्रभु ने भी अनुमति दे दी है और श्री वृंदावन से लौट करके श्री जगन्नाथपुरी जा रहे हैं सबने कहा कि माह का महीना आ रहा है, श्री प्रयाग में हरि प्रयाग में श्री त्रिवेणी जी का स्नान हो जाएगा कल्पवास हो जाएगा इसलिए श्रीमद महाप्रभु भी अनुमति प्रदान कर रहे हैं और यमुना जी के रास्ते रास्ते किनारे किनारे श्रीमंद महाप्रभु उस समय प्रयाग राज के लिए जा रहे प्रेमी कृष्णदास आरसे ब्राह्मण गंगा पथे याद विज्ञ दुई जाग प्रेमी कृष्णदास राजपूत और वो जो ब्राह्मण हैं सनोड़िया ब्राह्मण ये दोनों रास्ते को जानते हैं गंगा जी के किनारी किनारी के रास्ते को प्रयाग जाने के उस गंगा पथ से ये दोनों के दोनों चले श्री प्रभु चलते चलते एक वृक्ष के नीचे वहां पर बैठ गए हैं सब लोग भी रास्ते में थक गए हैं इसलिए वृक्ष के निकट बहुत सारी गाय गाय चल रही हैं महाप्रभु इन गायों को देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे हैं उल्लसित हो रहे हैं उसी समय एक एकाएक किसी गोप में बंशी बजाई और महाप्रभु उस बंशी को सुनकर के अचेतन हो गए हैं पृथ्वी के ऊपर मूर्छित होकर के पड़े हैं और महाप्रभु के मुख से झाग निकल रहे हैं फेर निकल रहे हैं नास नासा अवरुद्ध हो गई है और नारी भी नहीं चल रही है ऐसी दशा हो गई महाप्रेम की प्रेम में विभल दशा हेम काले आसो यार दसो आइला दस पठान घोड़ा उत्ता इतने में ही एक घटना हो गई कि वहां दस घोड़सवारों को लेकर के एक मृक्ष पठान आ गया राजा का कोई सैनिक है वो एक आएक कहीं वहां इंस्पेक्शन कर रहा है कहीं निरीक्षण कर रहा है और एक आएक वो आ गया प्रभु को देख करके वो मल्ले यह विचार कर रहा है कि सन्यासी के पास में बहुत सोना होगा और ये चार जो इनके साथ में हैं ये कहीं राहज नहीं करने वाले हैं ये सब के सब बातों यार हैं मन राहजनी करने वाले हैं और इन्होंने इस सन्यासी को धतूरा खिला करके बेहोश कर दिया है और इसके धन को छीन लिया है और ये यहां से भागना चाहते और इस य को मार दिया है उस समय उस पठान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये भाग नहीं जाएं, इनको जल्दी से पकड़ो और सैनिकों ने चारों जनों को पकड़ लिया माने बलभद्र आचार्य हैं, उनके साथ में एक सेवक है एक है रामदास कपूर ये रामदास जो आ, जो राजपूत और एक है सोनौरिया ब्राह्मण इन चारों को उस समय पकड़ लिया है तभी सही पठान चार जनेर बाटी ते चाहे गौरिया सब कापीते लागिला और इनको जैसे ही मारना चाहता है वो तलवार उठाकर के चारों को वैसे ही जो गौरिया थे वे तो बेचारे डर गए माने बलभद्र आचार्य और उनके साथ में जो एक था वो डर गए परंतु दास राजपूत बड़े निर्भय थे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो हमको मार के दिखाओ तो सही वो ब्राह्मण भी निर्भय था निर्भय था स्थानीय व्यक्ति थोड़ा सा निर्भय होता है अपने स्थान पर वो निर्भय होता है तो जो ब्राह्मण है सनोड़िया ब्राह्मण वे भी निर्भय हैं और वैसे भी जो पंडागिरी का काम करने वाले हैं वे व्यावहारिक दृष्टि से और स्थानीय दृष्टि से वे अपने यात्रियों को सर्वदा संरक्षण प्रदान करते हैं उनका स्वभाव होता है हर हाँ जगह के पंडित पंडाओं का एक स्वभाव होता है कि वे अपने यात्री को बड़े सुरक्षित ढंग से रखते तो विप्र कहे पाठान तोमार पाशाह दोहाई बोल खबरदार तुम्हारे राजा की तुमको दोहाई है या तुमने हमारे हाथ भी लगाया तो तुम्हारे राजा की सौगंध तुमको है ऐसी बात नहीं है हम राजा के पास में चलने के तैयार तैयार हैं ये जो सन्यासी है ये सन्यासी है, हमारा गुरु है और मैं माथुर ब्राह्मण हूं यहीं का लोकल निवासी हूं स्थानीय निवासी हूं हमें राजा के सामने जाने में जरा भी डर नहीं है सैकड़ों आदमी हमारी जान पहचान के हैं राजा के दरबार में भी हमारे गुरुजी को कभी कभी मूर्छा आ जाती है इनको मृगी का रोग है कबो है तो मूर्चित ये सन्यासी कभी व्याधि में मूर्छित हो जाता है मृगी का रोग इसको होता है इसलिए मूर्छित हो जाता है चिंता मत करो तुम अभी देखो दो चार देर में दो चार मिनट में इसे अभी चेतना आ जाएगी तुमको तब तो संतोष हो जाएगा ना जरा सब बात करो तो परंतु हमारे हाथ में लगाना हमको मार मारपीट नहीं करोगे हमारे साथ में कोई भी ऐसे जिससे मैं कहा तुमने हमको बांध रखा है तो बांधे रहो कोई बात नहीं कोई परेशानी नहीं है हम बधे हुए हैं कहीं भागने वाले नहीं हैं पहले सारी बात पूछ लो फिर यदि जरूरी हो तो हमको मार देना हमने कोई अपराध किया हो तो अपराध नहीं है तो हमको तुम मारोगे नहीं ठान कह रहे हैं कि तुम दोनों माथुर ब्राह्मण और कृष्णदास राजपूत ये तो पश्चिम देश के रहने वाले हो भले आदमी दिखते हो पर हम तो इन गौरियाओं को हम पहचानते नहीं है ये परदेशी हैं कौन है कौन नहीं है तुमको तो तु, ये दोनों हमको ठग मालूम पड़ते हैं बलभद्राचार्य बोल ये हमको ठग मालूम पड़ते हैं ये कांप भी रहे हैं हमको देख करके और चोर के पैर कितने से इनके कापने को देख करके हम समझ रहे हैं कि ये दोनों ठग होंगे कृष्णदास राजपूत बोले बोले इनको भी तुम गलत नहीं समझोगे हम इनको जानते हैं ये भी इन महापुरुष के साथ में ही रहने वाले हैं इनके साथ में यात्रा करने के लिए इनके सहायक होकर के ये बलभद्र और ये एक सहायक ये दोनों के दोनों आये हुए और ये मत मसमैना मेरा घर इस गांव के बिल्कुल पास में ही है एक आवाज दूंगा 100 मुसलमान आ जाएंगे यहां पर और 200 बंदूकें आ जाएंगे मेरे एक आवाज के साथ में ऐसा मत मसमैना कि हम बिल्कुल मिट्टी के हैं एक आवाज के साथ में 100 बंदूक 200 बंदूक आ जाएंगे और 100 मुसलमान यहां पर आ जाएंगे पुकार के दिखाऊ तुम्हारे घोड़े कपला कपला लता सब छोड़वा लेंगे ऐसा तुम्हारी जो ड्रेस है उसको हम छोड़वा लेंगे हमारे ऊपर ऐसे तुम रौब नहीं चलाओगे तुम डाकू हो ये गौरिया डाकू नहीं उल्टा उन पठान के ऊपर ही मृक्ष पठान जो था उसके ऊपर ही वे हावी हो गए हैं तुम हम तीर्थवासियों को लूटना चाहते हो तुम्हारी ये गुंडागिर्दी यहां पर नहीं चलेगी रागीर आते हैं तीर्थयात्री आते हैं और उनको तुम लूटना चाहो ये उचित नहीं होगा ये सुन करके वो पठान थोड़ा सा संकुचित हुआ और थोड़ा ढीला पड़ा इतनी देर में ही हुंकार करके श्री महाप्रभु की मूर्छा दूर हो गई और हुंकार करते हूं महाप्रभु हरी हरी ऐसा हरि बोल हरि बोल बोल करके श्रीमंद महाप्रभु उस समय जग गए उनकी वो जो मूर्छा आई थी वेड़नाथ को श्रवण करके वो मूर्छा दूर हो गई और प्रेमावेश में महा महाप्रभु दोनों भुजा उची करके नृत्य करने लगे हैं इसको सुन करके पाठान पाथा, पठान वो तो एकदम घबरा गया और उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय के ऊपर ही बहुत बड़ी चोट कर दी हो भयभीत होकर के वो पठान उस समय दूर हो गए और इन चारों को खोल दिया गया जिनको बांध लिया था रस्सी में उन सबको खोल दिया गया श्री महाप्रभु बाई दशा को प्राप्त हुए हैं प्रभु ठग कह मोर संगी जान। उस समय प्रभु ने कहा बोले भाई आप इन लोगों को गलत मत समझो ये चारों मेरे संगी हैं ये ठग नहीं है और ये कोई बटमारी नहीं कर रहे हैं ये राजनी नहीं कर रहे हैं इसलिए इनको तुम छोड़ दो और तुम यदि ये समझ रहे हो कि मेरा स्वर्ण इन्होंने लूट लिया वो तुम्हारे पास में क्या था कुछ पैसा वैसा था, था क्या कितना पैसा था जरा अपना पैसा संभालो बोले नहीं नहीं मैं तो भिक्षुक हूं मेरे पास में कोई पैसा नहीं है, कोई सोना नहीं मुझसे क्या लूटेंगे मैं भिक्षुक सन्यासी मेरे पास में कोई धन नहीं है मृगी व्याधि तो हामी हचेतन मापनू छपा रहे हैं कि मुझे मुर्गी की व्याधि है और उसके कारण मृगी की व्याधियां होने पर मैं अचेतन हो गया और ये चारों मेरी सदा दया करके मेरा पालन करते हैं उनमें एक व्यक्ति परम गंभीर था चारों में वो जो दस लोग थे उन दसों के बीच में दस जो पठान थे उनमें एक तो उनका नायक था और बाकी के जो नौ थे नौ घुड़सवार दस घुड़सवारों में उन नौ घुड़सवारों में एक व्यक्ति परम गंभीर था वो काले वस्त्र पहने हुए था और उन वे लोग उसे पीर साहब पीर साहब कहकर के संबोधित कर रहे थे वो उन यमुनों का गुरु था उसका चित्र आर्द हो गया और इसने प्रभु की ओर देखा और प्रभु की ओर देख करके वह कुछ शास्त्र चर्चा प्रभु से करना चाहता है उसने अपने कुरान आदि जो शास्त्र हैं कलाम उनको ग्रहण पकड़ करके वह निर्विशेष ब्रह्मवाद की स्थापना करता है और उसने निर्विशेष ब्रह्मवाद की कहीं स्थापना की निर्गुण निराकार यह जो स्वरूप है वो है वेदांत के ब्रह्म का स्वरूप सगुण निराकार यह जो स्वरूप है यह विभिन्न मतों का स्वरूप है चाहे ईसाई मत हो चाहे इस्लाम मत हो उनका स्वरूप है सगुण निराकार अंत में तो निराकार परंतु तो कहीं कुछ गुण उसमें सगुणता के भी विराजमान है और वैष्णव का जो मत है वो है सगुण साकार इस प्रकार ब्रह्म तत्व के तीन स्वरूप सामने प्राप्त होते हैं सगुण साकार वैष्णव सगुण निराकार ये ईसाई सिख इस्लाम ये जितने भी मत हैं ये सगुण निराकार अंत में जाकर के तुम तो निराकार मारेंगे निराकार मानेंगे परंतु तो उस ब्रह्म में कहीं दयालुता कृपालुता सृष्टि करने की सामर्थ्य ये भी मानेंगे और इनको मानने से कहीं उसमें कुछ अंश सगुणता का भी मानेंगे तो सगुण निराकार ये ईसाई मत इस्लाम मत, सिख मत यहूदी मत ये सब सगुण निराकार स्वरूप है और निर्गुण निराकार जो स्वरूप है वो निर्गुण निराकार स्वरूप के अन्य वस्तुएं जो भेद आया वह कहीं अज्ञान के कारण आया ब्रह्म स्वरूप निर्गुण निराकार होकर के ही विराजमान है जो द्वैत दिख रहा है वह भेद के कारण अज्ञान के कारण दिख रहा है तो इसने अपने निराकार स्वरूप है वो निराकार स्वरूप का वर्णन किया परंतु तो उस निराकार स्वरूप में सगुणता के कुछ लक्षण भी प्राप्त हैं कुछ अंश में वह सगुण है तो सगुण निराकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये तीन जो स्वरूप हैं इन तीन स्वरूपों में इसने बीच वाला जो स्वरूप है वो बीच वाला स्वरूप प्रकाश प्रकट किया जहां प्रकृति अलग है पुरुष अलग है और प्रकृति पुरुष के माध्यम से जगत की सृष्टि करता है ये मत वेदांत का मत नहीं है वेदांत उसे कहेंगे जहां पर उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक हो मशीन मैकेनिक और मैटर तीनों एक हो उसको कहा जाएगा वेदांत जहां मैकेनिक अलग है और मैकर अलग है मिट्टी अलग है और कुम्हार अलग है उसको कहीं सगोल निराकार कहा जाएगा परंतु जहां मिट्टी को अलग न मान करके भगवान की ही एक शक्ति मान लिया जाए और शक्ति परिणाम माना जाए यह है वैष्णवों का मन भगवान स्वयं सृष्टि नहीं कर रहे हैं अपनी शक्ति के माध्यम से जगत की सृष्टि करा रहे हैं परंतु तो वो जो परतत्व तो है वो शक्ति से युक्त परतत्व तो एक ही है एक के अलावा दो ब्रह्म ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ये जो वेद के वचन है इनका खंडन नहीं करेंगे परंतु तो वो जो ब्रह्म है वह विभिन्न शक्तियों से युक्त है उसकी तीन शक्ति हैं कुछ शक्तियां हैं स्वरूप शक्ति कुछ शक्तियां हैं तटस्था शक्ति और कुछ शक्तियां हैं बहिरंगा शक्ति तो बहिरंगा शक्ति के माध्यम से वह जगत की सृष्टि करता है परंतु जगत की सृष्टि करने पर भी ईश्वर में कोई विकार नहीं आते सेठ जी सो रहे हैं अपने एसी रूम में और नौकर कमरे की सफाई कर रहा है निशनी के ऊपर चढ़ करके झा रहा है तो जो धूल गिरेगी वो किस पे गिरेगी नौकर के ऊपर पोताही कर रहा है तो छीट पड़ेंगे किसके ऊपर नौकर के ऊपर सेठ जी के ऊपर नहीं पड़ेंगे सेठ जी अलग रहेंगे परंतु कहा ये जाएगा कि सेठ जी मकान बना रहे हैं किसका मकान बन रहा है बोले सेठ जी का मकान बन रहा है सेठ जी मकान बना रहे हैं जबकि सेठ जी अपने जीवन में कभी भी पदार्थ उठाने के लिए नहीं आएंगे फाफड़ा नहीं चलाएंगे परंतु तो सैनिक के द्वारा सेवक के द्वारा किया गया जो कार्य है वह शक्ति के द्वारा किया गया कार्य शक्तिमान का कार्य कहलाएगा इसलिए ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है विश्व के जितने भी अन्य धर्म हैं वे सारे धर्म मैकेनिक को अलग मानते हैं कुम्हार को अलग मानते हैं मिट्टी को अलग मानते हैं तो भारतीय जो वेदांत मत है वह वेदांत मत कहता है ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं जहां ब्रह्म अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा अपने वैकुंठध धाम को बनाता है भाई सेठ जी के पास में प्लेटिनम भी है और सेठ जी के पास में प्लास्टिक भी है यानी प्लास्टिक से उसने कोई घरों का बना, बना दिया है वो यह जगत त्रिगुणों से बना दिया और अपनी स्वरूप शक्ति से सोने और प्लेटिनम से उन्होंने कोई महल बना दिया तो वो उनका बैकुंठ है परंतु तो दोनों ही जो प्लेटिनम है वो भी सेठ जी की ही संपत्ति है और जो प्लास्टिक है मिट्टी है वो भी सेठ जी की संपत्ति है इससे सेठ जी के अलावा शक्तिमान को कोई अन्य वस्तु नहीं है शक्तिमान और शक्ति इन दोनों को भेद होते हुए भी अभेद मान लिया जाए तो भेद होते हुए भी अभेद मान लिया जाए इसको कहा जाएगा कि शक्ति के द्वारा यदि कोई रचना की गई इसको हम कहेंगे शक्ति परिणामवाद सेठ जी स्वयं नहीं बना रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा वे जगत की रचना कर रहे हैं सृष्टि की रचना कर रहे हैं यह हुआ शक्ति परिणामवाद शक्ति जगत रूप में परिणत हो रही है छीटा जो आ रहे हैं वो नौकर के ऊपर आ रहे हैं सेठ जी के ऊपर नहीं आ रहे परंतु तत्व तय तो देखा जाए तो मशीन मैकेनिक और मैटर तीनों एक है ईश्वर ने जगत की सृष्टि करने के लिए कहीं बाहर से मिट्टी नहीं ली उसकी अपनी शक्ति ही त्रिगुण शक्ति ही जगत की मिट्टी बन गई जैसे मकड़ी जाला बनाने के लिए कहीं बाहर से कोई चीज लेकर के नहीं आई उसका अपना शरीर अपनी लार वही जाले के रूप में परिणत हो जाती है जाला बनाने के लिए मकड़ी अलग से कोई उपकरण नहीं ले रही है उसका अपना शरीर ही जाले का कारण है यथा लूता तंत्र कार्य वेदांत में एक दृष्टांत दिया लूता माने मकड़ी जैसे जाले का उपादान कारण भी है और वह निमित्त कारण भी है मैटर वह मैकेनिक भी है और मैटर भी इसी प्रकार ईश्वर अपने बहिरंगा तटस्था शक्ति के द्वारा जगत की रचना कर रहा है जगत को बनाने के लिए बाहर से किसी वस्तु को नहीं लेकर के आना पड़ा वह स्वयं ही जगत के रूप में परिणत हो रहा है और बनाने वाला भी वो स्वयं तो मकड़ी जाले की मैकेनिक भी है और मैटर भी है दोनों वस्तु है अपनी लार से ही वह जाला बनाती है तो ये है भारतीय वेदांत मत महाप्रभु इसी वेदांत मत की स्थापना करते हैं जबकि अन्य जितने भी मत हैं चाहे यहूदी हो ईसाई मत हो चाहे अन्य अन्य दूसरे जो मत हैं वे सारे मत उनकी स्थिति यह है कि उसमें मिट्टी अलग है और मैटर मैटर अलग है और मैकेनिक अलग है दोनों अलग अलग होकर के बिराजमान तो एक जो दर्शन है वो एक दर्शन है जहां पर के निर्गुण निराकार पंडित जी निर्गुण निराकार वह स्वरूप है दूसरा जो मैटर है दूसरा जो दर्शन सिद्धांत है वो है सगुण निराकार ईसाई मत इस्लाम मत और सिख मत यहूदी मत इत्यादि हाँ के, के जितने भी मत रहे वे सब मैटर को अलग मानते हैं मैकेनिक को अलग मानते हैं ईश्वर रचनाकार तो है परंतु ईश्वर ही जगत नहीं है जबकि वेदांत ही मानता है कि ईश्वर ही जगत के रूप में परिणत हुआ तो उन पीरों के बीच में उन दस जो पठान आए थे जिन्होंने महाप्रभु को घेर लिया और महाप्रभु के साथियों को रास्ते में बांध लिया उनमें पीर जो था एक काले कपड़े पहने हुए एक बड़ा वाला जो पीर था उसने महाप्रभु के साथ में कुछ चर्चा करना चाहा और चर्चा करते हुए उसने चित्र आर्लता प्रभु के देखिया प्रभु को देख करके उसका चित्र आर्दुर हुआ और उसने निर्विशेष ब्रह्म स्थापित स्वशास्त्र उठाया अपने शास्त्र को उठा करके उसने निर्विशेष ब्रह्म की रचना करना निर्विशेष ब्रह्म की स्थापना माने निर्विशेष का तात्पर्य है सगुण निर्विशेष सगुण निराकार तो तीन तरह के सिद्धांत बताए निर्गुण निराकार एक सगुण निराकार और एक सगुण साकार वैष्णवों का मत है सगुण साकार ईसाई इस्लाम यहूदी सिख इनका मत है सगुण निराकार और वेदांत जो अद्वैत मत है उसका मत है निर्गुण निराकार तो इन्होंने सवुण निराकार जो मत है निर्विशेष बात उस निर्विशेष बात को कहीं उठाया कि ब्रह्म अंत में जाकर के तो निर्विशेष है और वहां पर जब ये कहा गया अन हक तो इस बात का बड़ा विरोध हुआ अनल हक का तात्पर्य है कि जो तू है वो मैं हूं ये वेदांत का कहीं प्रभाव था और इस बात को लेकर के यूनान में बड़ा भारी विवाद हुआ और वहां पर कहीं इसके लिए तलवारें खिंच गई और अनेक लोगों को वहां पर फांसी दे दी गई इसी बात के ऊपर कि जो ईश्वर है उस ईश्वर के समान जीव नहीं हो सकता है और तुम जो उनकी एकता कर रहे हो इस बात का बड़ा विरोध हुआ का और उनको इसके लिए वहां पर कहीं विरोध होकर के इतना विरोध हुआ कि उसके लिए बड़े भरे युद्ध हो गए से कौरिल स्थापन तार शक्ति युक्त प्रभु कौरिल खंडक उसने अद्वै बाद का स्थापन किया उसी का एक इस्लाम का ही जो इस्लाम का तात्पर्य है कि जिसका कलाम में नबी में और खुदा में अटल विश्वास हो ईमान मुसलिम हो स्थिर हो उसका नाम मुसलमान ईसाई का और इस्लाम का दोनों का एक मोटा मोटा सिद्धांत यही है कि वर्तमान जो सृष्टि है या एक मात्र सृष्टि है हम वेदांती भारतीय जन वे तो सृष्टि को अनादि मानते हैं और सृष्टि और प्रलय सृष्टि और प्रलय सब मानते हैं परंतु तो इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी यहां पर इन दोनों में सृष्टि जो है हम जो सृष्टि देख रहे हैं एकमात्र सृष्टि है न इसके पहले कभी कोई सृष्टि हुई ना आगे कोई सृष्टि होगी और हमको भी जो जीवन मिला है यह जीवन भी एकमात्र जीवन है जिन्होंने कलाम के अनुसार अपने जीवन को मुसलिम रखा और अपने सिद्धांत के ऊपर दे जब वे मर जाएंगे तो तो सारी कब्रों में दफ दफना लिए जाएंगे परंतु तो जब कयामत की रात आएगी उस समय सारी कब्रें जी उठेंगी और सातवें आसमान से खुदा पृथ्वी के ऊपर आगमन करेंगे नीचे अवतरण करेंगे उनके एक और नबी रहेंगे दूसरी ओर कलाम रहेगा और एक एक रूह को खुदा के आगे पेश किया जाएगा जिसने कलाम के अनुसार कार्य किया उसको दे दिया जाएगा और वहां पर इकहत्तर हो रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहेंगी वो नीचे की स्थिति है अभी पूर, प, पूर्णता की स्थिति नहीं है अपूर्णता की स्थिति में वहां पर जो इकहत्तर हो रहे हैं वे इकहत्तर हो रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए आएंगे और जिन्होंने अपने ईमान को स्थिर नहीं रखा ये वो पीर कह रहा है पूर्व पक्ष रहा है महाप्रभु के सामने अपने सिद्धांत को रखता है तो निर्विशेष निर्विशेषा ब्रह्म स्थापे स्वशास्त्र उठाइया अपने शास्त्र को उठाकर के वो निर्विशेष ब्रह्म का स्थापन कर रहा है और जिन्होंने पाप किया है अनुचित आचरण किया है उन अंशित आचरण करने वालों को उस समय नीचे का स्थान मिलेगा उनको दोजक की आग में झोंक दिया जाएगा इस जन्म में ही जो हो गया सो हो गया आगे सुधार करने की दूसरे जन्म में कोई संभावना नहीं है वहां पर इसलिए जो पाप बन गया सो बन गया जो पुण्य बन गया सो बन गया पुण्य करेगा तो उसे बहिस्त मिलेगा नहीं किया है यदि उसने अपने ईमान को मुसलिम नहीं रखा है तो उसे दो आग में हमेशा के लिए झोंकने दिया जाएगा और वहां जल करके वो नष्ट हो जाएगा अब स्वर्ग मिला यह भी मुख्य स्थिति नहीं है स्वर्ग मिलने के बाद में फिर एक स्थिति आएगी इस्लाम के अनुसार वो स्थिति है कि कहीं ब्रह्म में उस शून्य में उस पर परतत्व में कहीं लीन होने की स्थिति वहां पर इस बात के लिए बड़ा आग्रह कि नबी का विरोध करने की एक ही सजा के बस <laughs> फिर वो सर कुछ होगा तन से <laughs> तो वो फिर वो वो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत वहां पर कि जो इस्लाम के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है वह काफिर है और काफिर को मार दिया जाए ये कही बात उनके सिद्धांत के अनुसार कही गई परंतु तो ये भी उनकी मुख्य स्थिति नहीं है वो जो पीर है वो अपने सिद्धांत को स्थापित करते हुए यहां पर कह रहा है कि इसके बाद में साधक की चार स्थितियां हैं हकीकत तकीकत और अंत में मारिफत तो शरीय हकीकत हकीकत और मारिफत ये जो चार स्थिति है तो उन चार स्थितियों को साधक को अपनाना पड़ेगा इस्लाम के अनुसार शरीयत का तात्पर्य है कलाम के अनुसार उसको चलना पड़ेगा जो श्री आ, उनके आ, कलाम में जो कहा गया है उसके अनुसार कुरान शाह साहिब में जो बात कही गई है उसके अनुसार उनको चलना पड़ेगा तो वो है शरीयत शरीयत के बाद में दूसरी स्थिति आती है तकीकत तकीकत का तात्पर्य है वो कहीं संसार में भटक रहा है और शरीयत से अलग हट करके यदि वो कार्य कर रहा है तो वो भी उचित नहीं है फिर शरीयत तकीकत हकीकत हकीकत में जो वास्तविक शास्त्र में बताया गया है उस धर्म का वहां आचरण करें धर्म का आचरण करने के बाद में तब उसे साधन करने के बाद में तब उसे मारीफत माने ब्रह्म के साथ में ऐक्य की प्राप्ति होगी तो शरीय हकीकत हकीकत मारिफत ये जो चार जो सिद्धांत हैं इन चार सिद्धांतों को वह अपनाते हुए चलेगा तो निर्विशेष ब्रह्म की स्थापना कर रहा है और कह रहा है सभीशेष से उसे अंत में निर्विशेष ब्रह्म में साइज प्राप्त करके ही कहीं स्थित होना पड़ेगा और अंत में वो ब्रुग उस पर तत्व में कहीं लीन हो करके विराजमान हो जाएगा तो सगुण निराकार पूरी तरह से निराकार भी नहीं है सगुण भी है और निराकार भी है निर्गुण निराकार है नहीं और सगुण साकार है नहीं कि ब्रह्म उसकी अंगकांति है परमात्मा उसका स्वरूप वैभव है उसका स्वरूप है और वह स्वरूप में वैभव है और स्वरूप में वो भगवान है जैसे स्वरूप में सूर्य है नारायण वैभव रूप में गोलक है जलता हुआ एक गैस का गोला है वो हो गया वैभव और तेज जो निकल रहे हैं चारों प्रकाश जो फैल रहा है वो प्रकाश वह तो ब्रह्म तो ब्रह्मी परमात्मा थी भगवान शब्द शब्द्यते पदार्थ एक ही है सूर्य एक है, है। पंत किसी को वह सूर्य तेज राशि के रूप में दिखेगा किसी को तेज मंडल के रूप में देखा एक को दिखा तेज राशि दूसरे को दिखा तेज मंडल तीसरे को दिखा देव ऐसे ही जो भक्तगण हैं, उनको पर तत्व दिख रहा है मूल्य मनोहर भगवान के रूप में शंख चक्रधारी श्री नारायण के रूप में भगवान के रूप में जो ज्ञानी जन हैं, उनको वह अंतर्यामी के रूप में दिख रहा है जो प्रेरणा देते हुए विराजमान है परमात्मा के रूप में सृष्टि का कारण हो करके वो विराजमान है जो निरावादी ब्रह्मवादी हैं वो उनको ब्रह्म ज्योति सन मात्र चिन्ह मात्र आनंद हो करके वह दिख रहा है तो ब्रह्म थी परमात्मा थी भगवान शब्द थे बदंत तत्तत्व तत्व यज्ञान मद्वयम जो अद्वै ज्ञान तत्व है उसे ही ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में कहा गया द्वै से ही कौनल स्थापन और उसने ये कहा कि अद्वैवाद है अब यहां पर भ्रम के कारण अद्वैवाद नहीं कह, कह, कह रहे हैं माया अलग थी माया से जीव अलग हो जाएगा और अलग होकर के ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो उसने अद्वैवाद सगुण साकार के रूप में वह जीव ब्रह्म में अंत में अनल स्थिति में जो मारिफत की जो स्थिति है उस मारिफत की स्थिति में जाकर के वह ब्रह्म में लीन हो जाएगा शरीयत के अनुसार जीवन का उसे आचरण करना चाहिए तकीकत में माया और शरीयत इन दोनों में रस्साकसी चल रही है वह इनसे बचने का प्रयास करेगा फिर वह हकीकत को अपनाएगा हकीकत को अपनाने पर वह ठीक ईमान के अनुसार कार्य करते हुए विराजमान होगा और तब जाकर के मारिफत में वह ब्रह्म लीन होकर के पर खुदा में लीन हो करके वह विराजमान हो जाएगा इस शास्त्र को जब निरूपण किया ये यही कहे प्रभु सौकलिक खंडिल उसने जो जो भी कहा उसका श्री प्रभु ने खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम यही कह रहे हो कि ये सृष्टि अंतिम है ऐसा नहीं है अनंत काल से सृष्टि हुई है अनंत ब्रह्मांड बने हैं प्रलय हुआ है फिर नए ब्रह्मांड बनते हैं प्रलय होता है जीव जिसका मोक्ष हो गया वह तो ब्रह्म में लीन होगा या बैकुंठ प्राप्त करके नित्य सेवा प्राप्त करेगा परंतु जो ऐसे नहीं हैं उन लोगों की स्थिति यह है कि उनको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीव संसार में भटकता रहेगा तो सृष्टि के विषय में तुम्हारी जो धारणा वो गलत तुम जो अद्वैत तत्व कह रहे हो वो अद्वैत तत्व तत्व तो तुम्हारा सिद्ध नहीं होता है तुम्हारा जीव अलग है माया अलग है और खुदा अलग है ऐसी स्थिति में अद्वैत तत्व की भी तुम स्थापना नहीं कर सकते हो तुम उसे अद्वैत तत्व कह रहे हो परंतु तो वो अद्वैत तत्व नहीं है फिर जगत का क्या होगा जीव का क्या होगा इसका मतलब है कि बेचारा तो मरते ही यहां दो यखी आदमे गया तो बुद्ध तो जलता ही रहेगा वहां पर इसके बाद में उसको उबलने का कहीं कोई अवसर ही नहीं है और जहां अंतिम स्थिति की प्राप्ति न हो तब तक कभी भी सिद्धांत को पक्का नहीं कहा जा सकता है क्योंकि गति की स्थिति सर्वदा सर्वदा स्थिति में है गति कभी भी जीवन का लक्ष्य नहीं है गति की स्थिति अंत में स्थिति में ही है इसलिए भारतीय शास्त्र कहता है अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, शब्दार्थ शब्दात माने शास्त्र ये कहते हैं कि प्राप्त होने पर या वैकुंठी की प्राप्ति होने पर यदत्व निवर्तनते तमो इसमें दीपा का प्रयोग इसलिए किया गया दो बार ये शब्द इसलिए कहे गए अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात के आनंद में वहां पहुंच करके फिर लौटना नहीं पड़ेगा लौटना नहीं पड़ेगा इसलिए अत्यंत आनंद में ब्रम सूत्रों में कहा गया अनावृत्ति शब्दात, अनावृति शब्दार्थ तो तुम्हारा जो सिद्धांत है उसमें बिचारे जीव को सदा गति में ही रहना पड़ेगा गति की स्थिति स्थिति में होनी चाहिए वो स्थिति की स्थिति कभी प्राप्त नहीं होगी इसलिए तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं है यह एक सिद्धांत इस्लाम के विरुद्ध में श्रीमत महाप्रभु ने यहां स्थापित किया और जीव को सुधरने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा जबकि भारतीय दर्शन में निरंतर निरंतर सुधरने का अवसर प्राप्त है वहां पर फिर एक ईश्वर नहीं होगा तुम कहते हो कि एक ईश्वर है दूसरा ईश्वर नहीं है परंतु तो यह एक ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी जब जगत अलग ही है मशीन और मैकेनिक अलग अलग ही हैं मैटर और मैकेनिक मेक, अलग अलग हैं तो मैटर भी अपने आप में एक स्वतंत्र ईश्वर हो गया तो एक ईश्वर बाद यह भी सिद्ध नहीं होगा और तुम्हारा सिद्धांत अत्यंत अत्यंत रूढ़वादी और सीमित सिद्धांत है जबकि अवतारवाद को यदि ग्रहण किया जाएगा वैभववाद को ग्रहण किया जाएगा उसमें ईश्वर की अनंत अनंत शक्तियां सामने प्रकट होती हैं कि वह परत तो अनेक स्वरूपों को धारण करके वह अपने जीवों के ऊपर उद्धार कर सकता है और विभिन्न कार्य कर सकता है अवतारवाद होने पर ईश्वर की महिमा अत्यंत अत्यंत प्रकट होती है जबकि एकेश्वर बाद में कहीं हिंसा की ओर प्रवृत्ति होती है कि नबी के अलावा और किसी को मानो ही मत जो इस्लाम में खुदा का जो स्वरूप दिया गया उसके अलावा यदि किसी को मानोगे और यदि कहीं उसके विषय में तनिक भी बात की तो फिर सरपंच से जुदा यह फतवा दे दिया जाएगा वो उचित नहीं होगा और उनको अन्य को कहीं काफिर कह करके उनको नष्ट कर दिया जाए ये यदि प्रयास किया जाए जय हो जय जय जय जय कृष्ण वलदेव की जय तो ऐसा फतवा दे दिया जाए तो वो भी उचित नहीं होगा प्रभु कहे तुम्हारा शास्त्र स्थापित निर्विशेष तुम कहते हो कि ईश्वर ब्रह्म निर्विशेष है परंतु निर्विशेष कहने पर फिर उसमें गुण कहां से आए जो गुण थे ही नहीं वे गुण आए कहां से फिर वो सृष्टि कैसे करेगा वो रक्षा कैसे करेगा यदि उसमें कोई गुण है ही नहीं यह माना जा सकता है कि गुण हैं उनको प्रकट नहीं किया जाता है सेठ जी के पास में तिजोरी में दौलत भरी हुई है चाहे तो वे उसकी एक गड्डी दिखाएं और चाहे तो दस गड्डी दिखा दें और कभी चाहे तो पूरी दौलत खोल करके दिखा दें अपने खजाने को खोल करके दिखा दें। परंतु तो ये कहना कि ईश्वर के पास में शक्ति ही नहीं है वो निर्विशेष है उसमें गुण है ही नहीं ये बात उचित नहीं है निर्विशेष का तात्पर्य गुणों से रहित तो होना नहीं है निर्गुण का तात्पर्य गुणों से रहित तो होना नहीं है निर्गुण का तात्पर्य निखिल गुणों का आश्रय होना है अरूप अनाम अरूप का तात्पर्य उसका रूप नहीं है ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा का कर खंडन करो मूर्तियों को तोड़ दो यह उचित नहीं है तसे प्रतिमा न भावती ये जो शास्त्र में कहा गया इस शास्त्र के कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की जो मूर्ति है वह त्रिगुणात्मक मूर्ति नहीं है केवल ये कहने का तात्पर्य है उसकी मूर्ति नहीं है ये कहना तात्पर्य नहीं है मूर्ति तो है वो मुरली बनो कर रसिक जनों ने उनका दर्शन किया वे चतुर्भुज वे नारायण रूप में लोग उनका हृदय में दर्शन करते हैं तो उनकी मूर्ति नहीं है ऐसा नहीं है अरूप कहने का तात्पर्य है कि उनका रूप प्राकृत नहीं है अनाम कहने का तात्पर्य है कि उनका नाम शब्द का विषय नहीं है वह उनका स्वरूप ही है वह वायु का एक रूप वह वा एक वाणी का एक शब्द का स्वरूप नहीं है बल्कि वह कृष्ण का ही अवतार है जो हमारी जिह्वा के द्वारा प्रकट हो रहा है जैसे भगवान के मत्स्य पूर्ण बराह अनंत अनंत अवतार हैं इसी प्रकार श्री नाम भी भगवान का परम कृपा में एक अवतार उसे अनाम अरूप निर्गुण यह कहने का तात्पर्य गुणहीनता नहीं है बल्कि गुण युक्तता है तो तुम जिसको निर्विशेष कह रहे हो उसकी स्थापना करके भगवान ने सविशेषता श्रीमंत महाप्रभु ने उस यवन तीर के सामने भगवान की सविशेषता की स्थापना कर दी है सच्चिदानंद सच्चनानंद पूर्ण ब्रह्मरूप सर्वात्मा सर्वज्ञ नृत्य सर्वाधि स्वरूप तुम उसको बिल्कुल निराकार कहकर के और सीमित करके स्थित करोगे कि जैसा हमने वर्णन किया इसके अलावा यदि कोई कहेगा तो यह कुफ्र होगा और कुफ्र जो करेगा वो काफिर है और काफिर है उसको मार दिया जाए ऐसा जो सिद्धांत है वह कभी भी उचित नहीं होगा उचित नहीं होगा सच्चनानंद देह पूर्ण ब्रह्म रूप भगवान का स्वरूप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होकर के ही विराजमान है वे सर्वात्मा सर्वज्ञ नित्य सर्व रूप होकर के विराजमान है शेठ जी के पास में सारी दौलत है जिस दौलत को चाहे जब जितनी जरूरत है उतना वे उसके सामने उसको प्रकाशित कर देते हैं इसलिए उसे निराकार कह देना या उचित नहीं है और तुम जो निराकार कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं भ्रम के कारण ही उसमें गुणों का एक और तो कह रहे हो निराकार और दूसरे उसमें गुण भी मांग रहे हो कि वो सारी सृष्टि का रचना रचना करने वाला है सारा खलक उसके द्वारा ही रचा गया है ऐसा भी तुम कह रहे हो वो सब देख रहा है और उसका पूरा का पूरा का हिसाब कहीं रखा है और कयामत की जब रात होगी उस समय सारी रूहें सारी कब्र जो दबी हुई हैं उनमें रूहें जग जाएंगी और जग के एक एक रूह को खुदा के सामने पेश किया जाएगा और उसका पूरा चिट्ठा सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो ये एक तो हो निर्गुण कह रहे हो दूसरे हो सवर्ण कह रहे हो अतः उसको शक्ति से युक्त करके लिए मानना पड़ेगा वो सच्चिदानंद स्वरूप होकर के विराजमान है सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य कार्य कारण श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि हम जिस कृष्ण तत्व की आराधना करते हैं वे कृष्ण तत्व सर्वश्रेष्ठ सर्वराध्य सर्व कारण कारण होकर के विराजमान हैं। जीव संसार तरण, उनको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका वह कहीं ईश्वर संसार से तरना ही है भक्ति ही उसका एकमात्र तरीका है और भक्ति करने के लिए कहीं न कहीं मूर्ति की आराधना करनी पड़ेगी भक्ति करने के लिए कहीं न कहीं कोई आकार की आवश्यकता है मंत्र की आवश्यकता है मंत्र और आकार दो के बिना भक्ति नहीं हो सकती इसलिए उसकी उसे मूर्ति रहित कह के सारी मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास करना मंदिरों को तोड़ने का प्रयास करना ऐसा उचित नहीं है तार सेवा बिना जीवन नया है संसार जब तक श्री कृष्ण की सेवा नहीं की जाएगी अनंत शक्ति में जो ईश्वर है उसकी सेवा नहीं की जाएगी तब तक प्रीति की प्राप्ति नहीं होगी मोक्ष आनंद यार न एक कारण अरे मोक्ष का आनंद तो उसके सामने एक कर्ण भी नहीं है तुम्हारे इस्लाम का अंतिम जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप होगा वह स्वरूप कहीं ना कहीं अन स्थिति में होगा अनल जो धारणा आई उसके उसको लेकर के फिर बाद में जिन्होंने अनल बात कही उनको कहीं पर्वत के ऊपर चढ़ाया गया और वहां से धक्का दिया गया उनको फांसी दी गई उनको मारा गया तो, जीव ईश्वर इनमें बंदगी का त्याग करके ये भी उचित नहीं है तो कार सेवा बिना जीवित पंत भक्ति जो है वो भक्ति ही मोक्ष वस्तु होकर के विराजमान मोक्ष आदि आनंद याद नहीं एक कर्ण और उसी इस्लाम का कहीं एक स्वरूप बाद में कहीं विकसित हुआ वह सूफी प्रेम बाद के रूप में प्रकट हुआ और उस सूखी प्रेम बाद में खुदाद के नूर को बताने देखने का प्रयास किया गया ईश्वर की जो सुंदरता है उसको कहीं किसी सुंदरी के रूप में देखने का प्रयास किया गया और प्रेम कहानियों के माध्यम से ईश्वर में लीन होने की जो प्रक्रिया वह कहीं स्थापित की गई कि राजा रत्नसेन पदमावती रानी उनके लिए पहले योगी बन जाता है भटकता है फिर अंत में बा प्रयास करने के बाद में पदमावती उसको प्राप्त होती है उसमें जो औरंगजेब है वह कही विरोधी होकर के विराजमान है वो माया होकर के विराजमान है इसी प्रकार भारतीय जो प्रेम कथाएं हैं वो जब फारस में गई नल दबती जो रत्नसेन पदमावती इनकी जो कथाएं हैं वे जब गई उनके आधार पर अनेक अनेक सूफी काव्य पदमावत आदि उनकी मलिक मोहम्मद जायसी आदि ने उनकी रचना की और उनमें इस्लाम की जो सूफी पद्धति की प्रेम पद्धति की जो ईश्वर के साथ में जो इश्क करते हुए जो पद्धति है उस पद्धति को उसमें अपनाया और उस प्रेम में कहीं फना होने की जो पद्धति थी उस फना होने की पद्धति को विशेष रूप से अपनाया और उसके द्वारा माया के बंधन को काटकर के एक प्रतीकात्मक रूप में वहां प्रेमी प्रेम का से मिलता है भारतीय दृष्टि से बिल्कुल उल्टा है हमारे यहां पर हरिमोर पी में राम की बहुरिया कबीर कहते हैं कि राम मेरे प्यारे हैं मैं उनकी बहुरिया हूं परंतु जो सूफी प्रेम पद्धति है वो सूफी प्रेम पद्धति में वहां प्रेमका को माना गया ईश्वर ब्रह्म और प्रेमी को माना गया साधक और प्रेम का को कहीं प्राप्त करने के लिए वह प्रेमी वो श्री फरियाद वो जो लैला मजनू वो जो आ, राजा रत्नसेन और रत्नावली पदमावती ये इनके प्रेम कहानियों के माध्यम से एक प्रेमी कहीं अपूर्व से ईश्वर के साथ में भाव संबंध रखते हुए वह ईश्वर के साथ में मिलने का प्रयास करे और शरीयत तक हकीकत और मारिफत इन चारों जो स्थितियां हैं उनको पार करके अंत में विवाह प्राप्त करे और विवाह में फिर मारिफत एक रूपता प्राप्त करते हुए वो विराजमान हो तो ये एक प्रतीकात्मक जो समाशोक्ति की जो पद्धति थी तो समासोक्ति की पद्धति के माध्यम से वहां ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया गया महाप्रभु कह रहे हैं यह उचित नहीं है उचित नहीं है जो बैकुंठ में श्री मंदिर में जाकर के मंजरी भाव से प्रियालाल की सेवा करने पर जो आनंद की प्राप्ति है मोक्षाज आनंद यार नहीं एक कण जब मोक्ष का आनंद भी उसके सामने एक कण नहीं है तो तुम स्त्री पुरुष के मिलन रूपी आनंद में के माध्यम से जब उस ब्रह्मानंद का चित्रण कर रहे हो कि राजा रत्नसेन योगी होकर के भटकता हुआ कहीं सिंगल द्वीप में पहुंचता है वहां पर पद्मावती वो पद्मनी नायिका है और बड़े कठिन में वहां जीत करके वह रत्न पद्मनी को प्राप्त करता है तो ये प्रेम कहानी के माध्यम से तुम जिस प्रेम का निरूपण कर रहे हो वो प्रेम का निरूपण कहीं स्त्री पुरुष के मिलन मात्र में तो कहा स्त्री पुरुष का मिलन का सुख और कहा ब्रह्मानंद भी इस सेवा सेवानंद के सुख के एक कण को प्राप्त नहीं कर सके उसकी तुलना कहा की जा सकती है तो मोक्ष आनंद यार नहीं एक कण पूर्णानंद प्राप्त चरण सेवन ये चरण सेवा वही पूर्णानंद की प्राप्ति है उस पूर्णानंद की प्राप्ति को त्याग करके अंत में स्त्री पुरुष के जो ऐन्द्रिक मिलन है उस ऐंद्रिक मिलन को ही ब्रह्म की प्राप्ति का यदि एक रूप बताओ और उसी का फिर बाद में जो विक रूप है वो संभोच आदे आदे अनेक अनेक वे कहीं प्रचारित किए गए और उन मतों के द्वारा तत्वतः कहीं प्राप्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती है ये सिद्धांत जो स्थापित करने का और भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि अत्यधिक भोग करो अपने आप वैराग्य हो जाएगा नहीं होता है गलत जहा जीरे जी लेता बनता कैशा जीरेन्मति जी लेता ये स्थिति है परंत तृष्णा का तरुण थे तृष्णा जो है वो तरुण होती हुई चले जा रहे है तो ये विचार करना ये सिद्धांत को भी प्रस्तुत करना कि अतिशय भोग करो अपने आप वैराग्य हो जाएगा कुछ दिन के लिए वैराग्य हो जाएगा परंतु मन वैराग्य को प्राप्त नहीं करे शरीर शिथिल हो जाएगा मन शिथिलता को प्राप्त नहीं करता है इसलिए अति भोग वैराग्य को पुण्य करता है यह सिद्धांत भी अपने आप में ठीक नहीं तो प्रेम के माध्यम से यवन के साथ में शास्त्रार्थ हो रहा है महाप्रभु का और कह रहे हैं कि लौकिक प्रेम के माध्यम से यदि इश्क हकीकी को इश्क मिजाजी को इश्क हकीकी की तुम सीढ़ी मानते हो तो वो उचित नहीं है जो इश्क मिजाजी है वह इश्क मिजाजी इश्क हकीकी नहीं बन सकता है जो हकीकत है वो हकीकी इश्क़ नहीं बन सकता है अंतिम प्रेम नहीं बन सकता है तो महाप्रभु ने मोक्षाद आनंद नहीं एक कर्ण यह कह कहकर के भक्ति की परम श्रेष्ठता दिखाई मृत मृक्ष उस समय निरुतर हो गया होकर के कह रहा है आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है जाने क्या बात है हे गुसाई तोमा देखी जिभा मोर कृष्ण कृष्ण नाम तुमको देख करके मेरी जिब्वा कृष्ण कृष्ण नाम बोलती है आमी बल ज्ञानी ए गेल अभिमान मैं बड़ा ज्ञानी था आज आपने तर्क के आधार पर भी मेरे इस अभिमान को खंडित कर दिया जो संबंध तत्व है उसका खंडन किया प्रयोजनीय जो पदार्थ है उसका खंडन किया साधन पदार्थ का भी खंडन किया तुम शक्तिमान होकर के विराजमान है सशक्तिके तुम उसको जो सगुण निराकार कह रहे हो ये संबंध तत्व का खंडन किया परम प्रयोजन रूप में जो तुमने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी यह प्रयोजन अपने आप में कहीं नीचे गिराने वाला ही है कि इकतर कूड़े मिलेंगी, ये अपने आप सिद्धांत तुम्हारा गिराने वाला है विषयों में आसक्त करने वाला है वहां से आगे बढ़कर के यदि तुम ये कहते हो कि सूफी मत के अनुसार शकीकत हकीकत हकीकत मारिफत इनके द्वारा मारिफत होकर के प्राप्त हो जाएगा यह प्रयोजन पदार्थ भी कहीं मोक्ष की तुलना में नहीं टिकता है। और प्रयोजन पदार्थ के लिए तुमने यदि प्रेम के लौकिक प्रेम के रास्ते को अपनाया और इसकी मिजाजी को इश्क हकीकी की सीढ़ी बनाने का प्रयास किया तो ये सिद्धांत भी अपने आप में कहीं नीचे गिराने वाला ही होगा क्योंकि विषयों में अत्यंत आसक्ति होने पर व्यक्ति विषयों में ही स्थित होगा इसलिए जो वेदांत का सिद्धांत है जो भारतीय संबंध तत्व तो, अवेद तत्व तो, और प्रयोजन तत्व उनका जो सिद्धांत है वह सिद्धांत जैसे रस की और परम कल्याण की प्राप्ति कराएगा निश्रेष की प्राप्ति कराएगा वैसा निश्रेष की प्राप्ति और कहीं नहीं हो सकती है इस प्रकार वो यवन कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए परम परम आनंदित हुआ और श्रीमंत महाप्रभु के चरणों को मैं पढ़ है प्रभु तो के चरणों में गिरा ष्ण कृष्ण कह रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कहा कृष्ण कहा कई न उपदेश कि तुम कृष्ण का हो और उस समय रामदास इसका नाम रख दिया ये बिजली खान था इसका नाम परंतु तो बिजली खान से आज वो रामदास होकर के विराजमान हुआ और महाप्रभु के पर कर में विराजमान हुआ बड़ी कठिन से सौर क्षेत्र आए और वहां से कृष्णदास जो राजपूत हैं उनको और श्री सोनोरिया ब्राह्मण इनको महाप्रभु ने किसी तरह से विदा किया बोले अब हम रास्ता पार कर गए हैं जो भाई की जगह थी वो पार हो गई है आप लोगों की कृपा से सहयोग से अब आगे का मार्ग निरापद है वहां जाने में कोई कठिनाई नहीं है अब तुम लौट जाओ तो दोनों को लौट आया और महाप्रभु भी तीन जन महाप्रभु श्री बलभद्र आचार्य और उनके साथ में एक सेवक ये तीन जन श्री प्रयाग पहुंचे बोलो प्रयागराज की जय और वहां प्रयागराज में आगे जैसे श्री रूप गोस्वामी जी को शिक्षा प्रदान करेंगे उस चरित्र का वर्णन करेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय निताय हरि हरी जय श्राधी श्याम बलिहरी